बोली लव कुछ घी के समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो तुम सबको फिर सामने देख यह वृद्ध हृदय हर्षाया है विधना ने बिछडे बेटों से माँ को फिर याद मिलाया है को जो दिया वह तुम भी लो लोपहार सुनो सुनाते हूँ परम धर्म का सार ने ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है आगे चलकर कर जब गुरुद्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता तप पढ़ता जीव गृहस्थी भी शिक्षा का क्रम समाप्त होता कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं फिर देश धर्म या विश्व आते हैं सम्मुख प्राणी के बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी थोड़े से जीवन में अपनी सब ओर भटकता है प्राणी कहते कहती हूँ कहते हैं है सार यही श्रुतिवाणी वाली काम अपने स्वरूप का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का हम क्या हैं और जगत क्या है क्यों आए हैं क्या करना है क्या वस्तु यहाँ पर जीना है क्या चीज यहाँ पर मरना है सच्चिदानंद कहते जिनको उसमें हम में क्या अंतर है इसके ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर कर है जिस अवसर आत्मा से अपने साक्षात्कार करता प्राणी उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्ण पूर्णाधिकार करता प्राणी इस कारण नित्य सतसंगत कर सतका सर्वदा मनन करना है सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना वही सच्चा संन्यासी है वही सच्चा संन्यासी है माया मोह मिटाया जिसने लालच लोभ हटाया जिसने शुद्ध आत्म पद पाया जिसने जग से हुआ उदासी है वही सच्चा सन्यासी है सुख दुख को एक मानता जन्म भरण को खेल जानता सोहम सोहम रट हो जिसकी वही तो यशी है।, है वही सच्चा सन्यासी है वही सच्चा सन्यासी है मोहन जीव मुक्ति वही है सब धर्मों से युक्त वही है भक्ति वही है मुक्ति वही है निज पद का जो वासी है वही सच्चा सन्यासी है माया मोह मिटाया जिसने लालच लो बहताया जिसने शुद्ध आत्म पद पाया जिसने जग से हुआ उदासी है दही सच्चा सन्यासी है दही सच्चा सन्यासी है ने नेपालयाम उधर पूर्ण सम्मान इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान सब मग जग मग जग मग सा था मणिमुक्ताओं से मढ़ा हुआ था ऊंच नीच का भेद नहीं प्रेम भाव था बढ़ा हुआ वेद ध्वनि वेद्रबिंद में थे शस्त्रों के खेल क्षत्रियो में आतिथ्य कार्य था वैश्यों का सेवा प्रबंध था शूद्रों का मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था चिरजीवी हो राजा अपना नरमंडल मुदित बनाता था दोस बिठाई वह जग को थर देते थे शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देती थी उद्यान सकल राजधानी के रहे सफल फल फूलों से रसिकों के हृदय झूलते थे उन पवन में झूलों से भेले कर उचाह आपे में नहीं समाती थी जीवन स्वतंत्रता का यत्था यह कहते बहते जाती थी जगपति जगदम्बा के समेत जिस जग प्रकाश दिखाता था उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता था कहता यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को शारद की प्रतिमा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को स्वच्छता यहाँ तक थी जिस का सूर्यदल तक को भी ध्यान न था पृथ्वी क्या नव मंडल पर भी श्या का नाम निशान न था इधर अवध सब विद बना सुंदरता का धाम उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम अति उत्तम अवसर निरख आसिया का ध्यान शक्ति स्वरूप जान की प्रगति आज्ञा मान प्रभु बोले प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार असुरगणों का भी हुआ पूर्ण पूर्णतया संघार जित हेतु जगत में आए थे वे कार्य पूर्ण कर डाले हैं भक्तों पर जितने संकट थे क्रमश समस्त हर डाले हैं अब चलना है साकेत धाम कर लिया कर्म कर्म स्थल पर भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर अंतिम आदर्श प्रजा राजाओं को दिखलाया है कर दिया नारी का त्याग किंतु निपद पद को नहीं गिराया है वामांग तुम्हारी प्रतिमा रख पत्नी व्रत भी दिखला डाला कैसे निभते हैं धर्मयंग यह सब जग को बतला डाला अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को बतलाओ पतिव्रत व्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को निर्जमत्कार की लीला से पृथ्वी लय कर संपूर्ण हो गई सब यात्रा अभ्यंतिम पद भी तय कर लोम जो आज्ञा कह कर हुए वह अंतर ध्यान तभी पधारे वहाँ पर श्री सौमित्र सुजान बोले अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया हम लोगों की ही देरी है मंत्री दल के भी मंडल में दो बार लगी ही दो बार लग चुकी फेरी है यह सुनकर प्रभु ने कहा यदि ऐसी है बात तो तैयार होकर सभी चलता हूँ मैं बरात इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार उधर चले दरबार के आठों राजकुमार नगर वासियों के नैनम तेरे होकर मीन था न पाए तो हुए रूप सिंधु में लीन